Oh धनौ पुन सह वीर कर्वहै ओम मिषा वह ओ शांति शांति शांति वेदांत दर्शन की छठी कक्षा वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पात के 20 सूत्रों तक हमने पीछे देखा था और परमात्मा के शब्दों को लेकर के इन्होंने विवेचना प्रारंभ की कि ये शब्द किसके वाचक हैं परमात्मा के हैं या औरों के हैं तो उसमें पहले अंत शब्द को लिया इन्होंने तो अंत शब्द से ब्रह्म का ग्रहण किया गया इन वाक्यों में जो इन्होंने उधरण दिया था और इससे पहले उस परमात्मा को ही आनंदमय स्वीकार किया था जीव आनंदमय नहीं होता है ये पिछला हमारा प्रसंग था पिछले में से इन्ही को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते पूछ ये जो के है है उसमें नहीं है ठीक है परोक्ष रूप से बस गुहा शब्द है उस गुहा को के आधार पर वो वहां पर बात कर रहे हैं ठीक है है कहा तो फिर उपनिषद ठीक है तो ये संकेत से लिया इसको गुहा में है और उधर गुहा के अंदर वहां पर भी आनंदमय को स्वीकार किया गया इसलिए संकेत रूप में ले रहे हैं जो गुहा में है वो आनंदमय है तो मंत्र में जो कहा गया संकेत के रूप में साक्षात शब्द तो नहीं है इसी कारण से साक्षात शब्द वैसा न होने से ही तो शंकराचार्य जी ने उपनिषद का वचन लिया था तो फिर भी इनका के, इनका अभिप्राय यह था कि भाई मंत्र के अनुरूप वहां पर कहा गया मंत्र मांत्रवर्णिका में व मंत्र के संकेत के अनुरूप ये गाया जाता है कथन किया जाता है उपनिषद में उपनिषद में तो, तो कथन किया लेकिन मंत्र का कुछ संकेत तो बताना चाहिए इन्होंने अपनी तरफ से ये संकेत दिया सीधा सीधा नहीं है परोक्ष रूप से संकेत तो ऐसा ही होगा और कोई संकेत बोलियो छत्तीस में उपादान कारण कारण प्रवत ये परंतु इसमें ऐसा लग रहा है की सिद्ध करना चाह रहे अभी तो सिद्ध करना चाहिए पर में किया किया किया, है, इसमें उन्होंने पहले परंपरा से ठीक है परंपरा से ही किया है इन्होंने सीधे नहीं किया है क्योंकि निमित्त कारण है इसका कोई साक्षात शब्द प्रमाण नहीं मिला ये अन्य शब्दों से ही गृहित होगा ऐसे ही किया है इन्होंने चेतनता भी अब हम यू सीधे सीधे कहें तत्व तो तो समन्वया तो पीछे से जो चल रहा है प्रसंग को जोड़ने का भी वो चेतन है वो जो कारण है वो चेतन है इस रूप में पृष्ठभूमि कि ये जो कारण है ब्रह्म जो जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है वो जड़ है या चेतन है ऐसी पृष्ठभूमि बना करके कहेंगे तो इक्षते ना शब्दम इक्षत इ क्रिया वहां कही गई है तो वो चेतन है इसको इसके चेतनत्व को सिद्ध करने के लिए भी किया जा सकता है पर चूंकि इस आगे से भी पूरा जोड़ के इन्होंने किया है इन्होंने इस ढंग से किया है क्योंकि अगर यदि तो, वो भी तो शब्द पढ़ा तो शब्द पढ़ने से नहीं आत्म शब्द पढ़ने से वो चेतनत्व सिद्ध हुआ पहले तो जेटन वो चेतन है जड़ वस्तु में ईक्षण शब्द का प्रयोग कौन होगा और आत्म जहां चेतन होगा वहां ईक्षण शब्द का प्रयोग मुख्य होगा बस ये चेतनत्व ही हो रहा है प्रथम दृष्टिया चेतनत्व ही हो रहा है चेतनत्व से फिर वो आगे जा करके निमित्त कारण को ले रहे हैं वो साथ में युक्ति जोड़ रहे हैं ठीक तो है तो से ये अभी भी आगे आगे आगे और बहुत सारे भी तो आए हैं ना मान लो इससे नहीं भी होता अभ्युगम से आपके माने कि भाई यहाँ चेतन चेतनत्व से हो है केवल उसके अलावा जो कहा गया है इशारा का सारा उनसे तो पता लगता है और चेतन ये चेतन है इतना तो सिद्ध हो ही गया जो चेतन होता है वो निमित्त कारण ही होता है उपादान कारण नहीं होता है ब्रह्म का उदाहरण ले नहीं सकते वो कि देखो ब्रह्मत उपादान कारण है वो तो भी साध्य है उदाहरण कोई और लेना होगा तो वो उदाहरण तो लौकी की लिया जाएगा आत्मा से संबंधित अर्व निमित्त कारण ही होता है तो चूंकि यहाँ देखा जा रहा है उससे फिर परमात्मा अभी चेतन होने से निमित्त कारण है ये तो फिर भी निकल के आएगा दसवें ग्यारह लेकिन इसमें ले तो इसलिए तो इस, वो, वो चेतन ही होगा क्योंकि मुझे मोक्ष का उपदेश जिसके लिए है वो परमात्मा में निष्ठ होते हुए ही कथन किया गया जड़ वस्तु में निष्ठ होकर के कथन नहीं किया गया और जो जड़ वस्तु के लिए मैं निष्ठ होकर के करते हैं वहां मुक्ति होती नहीं है वहां तो दुख भी साथ में रहता है इसी तरह से जगत का यानी जड़ वस्तुओं का तो हेतु तो वचन मिल जाता है परमात्मा का तो जिसका हेतु तो वचन नहीं मिल रहा है वो जड़ तो नहीं हो सकता तो चेतन ही होगा और चेतन है तो फिर वो निमित्त कारण है इनकी सारी युक्ति उसी तरह जा रही है उसका चेतनत्व तो सिद्ध कर यहां जड़त्व का निषेध हो गया तन्निष्ठ कहने से उसका जड़त्व का निषेध हो गया हेयत्व अवचन से उसका जड़त्व असिद्ध हुआ जड़त्व नहीं है जड़त्व नहीं है तो चेतन है और कोई विकल्प ही नहीं है वहां पर जो जड़ नहीं है वो चेतन है जो चेतन नहीं है वो जड़ है दो ही बातें हैं तो इनसे भी परोक्ष रूप से चेतनत्व को सिद्ध किया और उससे इन्होंने निमित्त कारण को लिया मुझे है कि जैसे जैसे हमने शांतों के लिए पहले जो शब्द पढ़े शब्द को खोला तो पहले यहाँ पर ब्रह्म पढ़ा तो ब्रह्म क्या है तो क्या जन्म जैसे जिससे सृष्टि का जन्मान है वो ब्रह्म है परिभाषित किया फिर उसने खेतवाड़ी किया तो इस ये सब करते हुए छठे सूत्र फिर में आगे उस ब्रह्म की जिज्ञासा है सातवें सूत्र से क्या होगा? तो उस ग्यारहवीं सूत्र उसका उत्तर रहेगा की ब्रह्म की जिज्ञासा की करनी चाहिए तो कहा धन से मोक्ष पड़ेगा क्योंकि जो ब्रह्म निष्ठा होगा उससे मोक्ष का है है को तुध्रण तुध्रण तो पड़े। और अगर ऐसा ऐसा कर सकते हैं ऐसा तो कर सकते हैं और वेदांत दर्शन में आपको ये बहुत व्यापक मिलेगा अलग अलग व्याख्याकार अलग अलग पृष्ठभूमि में सूत्रों को लेकर के अर्थ करते हैं ठीक है तो ये तो आपको हर जगह मिलेगा आप अलग अलग व्याख्या करों को देखेंगे इन्होंने अलग पृष्ठभूमिया अलग बना दी सूत्रों के अर्थ अलग ढंग से उसी तरह से फिर वो जोड़ते हैं पृष्ठभूमि के पृष्ठभूमि बदल करके किया जा सकता है आप जो कह रहे हैं वो भी किया जा सकता है कोई बात नहीं बोलो नहीं उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको तो ऐसे तो बहुतों ने किया हुआ है कोई और भी कर सकता है भिन्न भिन्न कर सकते हैं ठीक है।, है और कुछ और किसी को पूछू बोलिए अपने की आत्मा का जो आश्रय है वो अधिस्टाता है पूरी शरीर है अधिष्ठाता शरीर है वो आश्रय शरीर यहाँ पे क्योंकि आत्मा का परमात्मा है। तो था। था। नहीं यहां जो वचन दिया गया है ना उस वचन के आधार पर देखेंगे आत्मा का आश्रय ठीक है उस दृष्टि से एक अलग कथन होता है कि शरीर वो वैसे तो जो न्याय दर्शन में शरीर का लक्षण दिया गया तो वो चेष्टा इंद्रिय इनका जो आश्रय होता है इसका जो आश्रय होता है उसको उसके रूप में है कथन है लेकिन कुल मिलाकर के आश्रय दो तरह से देख सकते हैं एक आत्मा आत्मा को शरीर में है रहता है इस दृष्टि से भी आश्रय दे सकते हैं और इस पूरा शरीर जो हमारा चलता है किसके आश्रय से चल रहा है उस रूप से परमात्मा का भी देख सकते हैं तो इन्होंने जो वचन दिया है सपरो अक्षरे आत्मनी संप्रतिष्ठे तो यहां जो आत्मा में संप्रतिष्ठान कहा गया है परमात्मा में प्रतिष्ठान कहा गया और वो तो चेतनी ही है उतने अर्थों में इसको ले सकते हैं परम आश्रय ये जो शरीर का आश्रय है वो गौण आश्रय है स्थूल आश्रय है और उसको आप दूसरे ढंग से देख सकते हैं तो शरीर किसके आश्रित है शरीर आत्मा के आश्रित है आत्मा शरीर में रह रहा है उस दृष्टि से और आत्मा नहीं होता है तो शरीर खराब होने लगता है सड़ने लग जाता है शरीर जो चल रहा है इसकी गतिविधियां हो रही हैं वो, है। वो किसके ऊपर आश्रित है चेतन के ऊपर आश्रित है चेतन के आधार पर ही चल रहा है यूं तो दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं कथन कर सकते हैं लेकिन कुल मिलाकर के जि जि जिसके ऊपर ये आश्रित है और दूसरा जो इस पे आश्रित नहीं है आत्मा परमात्मा पे पर आश्रित है लेकिन परमात्मा आत्मा पे पर आश्रित नहीं है उस दृष्टि से जो पूर्ण आश्रय है हमारा वो तो परमात्मा ही है शरीर तो नहीं हो सकता और शरीर थोड़े समय के लिए फिर चला जाएगा तो दूसरा शरीर आएगा तो आश्रय मतलब जो परम आश्रय है पूर्ण आश्रय है वो तो परमात्मा ही होगा दूसरा नहीं हो सकता इसको वेदांत दर्शन को आप जैसे पढ़ते हैं ना तो उसमें आप न्याय दर्शन की तरह से नहीं कर सकते कि बिल्कुल अभविचरित हेतु लेते हुए कथन करेंगे ये तो बहुत जगह आएगा, आएगा आपको बहुत जगह होता रहेगा बार बार आपको लगेगा ये तो भाष्य के अंदर और कोई? और भी है? भी तो तो तो ना के नाम नाम नाम हैं लेकिन जो आध्यात्मिक इस पर तो तो तो नहीं नहीं, में और समाप्त हो गया है। तो यहाँ का तत्व प्रथमम उच्चते पहला एक आनंद में कहा और आगे आते रहेंगे तो समाप्त है इसको रोको ये जो कहा गया ऊपर जिस पंक्ति के आधार पर आप प्रश्न कर रहे हैं ब्राह्मणों भिन्न भिन्न नाम आध्यात्मिक गुणों योगा दर्श्यन्ते तत्र उच्च थे आध्यात्मिक गुणों को कहा जाएगा बहुत सारों को कहा जाएगा एक नहीं बहुत सारे दिखाई जाएंगे तत्र प्रथमम उच्चते उसमें पहला कहा गया है आनंदमय तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ तो प्रकरण समाप्त हो गया उन्नीसवें सूत्र में यहां अनेक आने चाहिए थे या ग्यारह है ना अंत शब्द ये सब आगे और कई आते चले जाएंगे आनंद आएगा आ, आकाश आएगा प्राण आएगा ये शब्द आगे आते जाएंगे ज्योति आएगा ये जो आगे आते जाएंगे ये सब अनेक हैं भिन्न भिन्न कहे गए आनंद में एक है उनमें से इस प्रकरण में के लिए नहीं पंक्ति है ये आगे के सबके लिए ये पंक्ति है मिला करके ये पंक्ति है ठीक है पूछे <laughs> नहीं कोशों की तो व्याख्या तो होती है ना कोषों की तो व्याख्या होती है यहाँ भी उल्लेख किया गया सत्याग प्रकाश में भी उल्लेख किया है कोशों की तो व्याख्या होती है कोषों का ज्ञान आवश्यक है ये सत्याग प्रकाश में लिखा ही है महर्षि ने तो अन्न में कोष इसकी व्याख्या होती है प्राणमय कोश है प्राण की है मनोमय है विज्ञानमय है आनंदमय है व्याख्या तो चर्चाएं तो होती हैं इस पर तो पुस्तकें भी अलग से लिखी हुई हैं पांच कोशों के ऊपर उसको सूक्ष्म शरीर से जोड़ते हुए और उसकी पंचकोषों की साधना भी करवाते हैं कई जने पंचकोष के आधार पर ही साधना करवाते हैं आज समाज के बहुत लोग करवाते हैं अंदर की, की अंदर की तरफ जो अन्नमय है उसके अंदर प्राण में उसके अंदर मनोमय उसके अंदर विज्ञान में और उसके अंदर आनंद में क्रमशः सूक्ष्म है और अंदर है जीए, जीए, टुर्णा टुर्णा टुर्णा टुर्णा टुर्णा हो सकता है पर पर तो उनका उनका खुद का आपने व्याख्यान सुना था शंकराचार्य जी का तो वो आप बताइए कुछ होगा तो उसको देखेंगे फिर जी इसमें उपनिषद वाले में भी जो चित्र बना रखा है ना इन्होंने छोटा छोटा सूक्ष्म सूक्ष्म उसमें और ये तो हम देख ही सकते हैं कि भाई अन्न में से बढ़कर के क्या है अन्न में ये शरीर है तो वो बाहर की तरफ ले जाते हैं कि भाई प्राण है तो प्राण वायु तो और फैली हुई है मन को और शक्ति को बाहर ले जाते होंगे ठीक है तो इसको अंदर की तरफ ही लेते हैं और यहाँ अंत शब्द भी आता है अंदर अंदर आत्मा के अंदर वो विद्यमान है जो हमारे उदाहरण देखे उपनिषद के अभी अंत शब्द के क्रम में तो वो उसके अंदर अंदर के रूप में है बाकी वो प्रसंग देखने से ही कुछ कह सकते हैं देखिए तो इक्कीसवां सूत्र प्रारंभ करते हैं इसकी पृष्ठभूमि बीसवें सूत्र से जुड़ी हुई है कि वहां अंत शब्द अंत तत्धर्मोपदेशात अंत शब्द वहां परमात्मा के लिए आया क्योंकि उसके धर्मों का कथन वहां मिलता है तो इसका तो वर्णन हो चुका और इसी की पुष्टि में इक्कीसवां सूत्र बनाया गया सूत्र है भेद व्यपदेशाच अन्य भेद का कथन होने से भी वो अन्य है इससे भिन्न है भाष्य देखें ची च भेद व्यपदेशात अन्य भेद व्यवहारात खु जीवात भिन्न एवं अंत शब्दे नाह्यो ब्रह्मत्मा न ना तो जीवा भेद का व्यवहार देखे जाने से भेद व्यपदेशात को इन्होंने खोला भेद व्यवहारात अन्य है मतलब जीवात भिन्न एवं अंत शब्दे नाह्यो ब्रह्मत्मा जीव से भिन्न ब्रह्म अन्य है ये हमको ग्रहण करना चाहिए ना कि जीव आगे तत्र अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे अंत शब्देन अभिदेय भिन्न एवं ब्रह्मात्मा प्रदर्श्यते अब यहां इस विषय में अन्य अध्यात्म ग्रंथ में अंत शब्द से कहा गया आत्मा से भिन्न ब्रह्मात्मा प्रदर्शित किया जा रहा है तथ्य उदाहरण दे रहे हैं वृदानक उपनिषद का यह आदित्य तिष्ठन आदित्याद अंतरो यम आदित्यो नेद जो आदित्य में रहता हुआ आदित्य से के अंदर है और जिसको आदित्य नहीं जानता है ये एक कथन हुआ उसके अंदर रहता हुआ इसी तरह और भी चीजें कहीं और फिर आत्मा के संदर्भ में जो कि यहाँ का मुख्य विषय मुख्य उदाहरण ये आगे वाला देना चाहते हैं यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो तो जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा के से भी भिन्न है आत्मा के अंदर रहता है लेकिन आत्मा से भिन्न है मुख्य उदाहरण ये है ऐश आत्मा अंतर्यामी अमृत ये तेरी आत्मा है अंतर्यामी जो कि अमृत है ये परमात्मा के लिए कथन किया गया तो अत्र उभयत्र भेदेन वर्णनम अस्ति यहां इस ब्रह्म का दोनों ही जगह पे भेद से वर्णन है प्रकृति से भी प्राकृतिक जड़ पदार्थों से भी और आत्मा से भी यानी सूर्य से भी और आत्मा से भी दोनों से ही भिन्न का इसका वर्णन यहां किया गया है तो अत्र उभयत्र भेदे नर्णनम अस्ती आदि आदित्यादि आदि जड़ वस्तुन और चेतना जीवअ अपि सूर्य आदि जड़ वस्तुओं से भी और चेतन जीव से भी भिन्न और उनसे भिन्न है और ताभ्याम अंतरो अंतरियामी ब्रह्मात्मा अस्थिति सूचित हम इनसे भिन्न और इसके अंदर उनका नियमन करने वाला वहां पर अंतरियामी ब्रह्मात्मा है ये सूचित किया गया प्रस्तुत प्रकरण प्रस्तुत प्रकरण स एवं अंतरियामी ब्रह्मात्मा अंत शब्देन न तो ये जो अंत शब्द का प्रसंग चल रहा है इसमें भी उस ब्रह्मत्मा का ही ग्रहण करना चाहिए इस प्रसंग में कहीं और भी हो सकता है लेकिन अंतः शब्द परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया गया है इन प्रसंगों के अंदर अब एक और नया शब्द ले रहे हैं जिसके विषय में संदेह हो सकता है कि इस शब्द से किसको ग्रहण करना चाहिए और वो शब्द है आकाश तो भाई सूत्र है आकाश तलिंगात आकाश शब्द तो ये आकाश भी ब्रह्म का वाचक है उसमें कारण है तलिंगात तल उसके लिंग यानी लक्षणों के मिलने से धर्मों के मिलने से ब्रह्म के लक्षणों के मिलने से वहां पर आश्चर्य देखिए अध्यात्म प्रकरण प्रयुज्यमान आकाशोपि ब्रह्मात्मा अवगंतव्यो नतु तो भूताकाश ये अध्यात्म के प्रकरण है देखिये यहां फिर ये अध्यात्म प्रकरण आ गया ना उसी को ही ले रहे हैं ये तो उस प्रकरण में प्रयुक्त आकाश अध्यात्म प्रकरण इसलिए ले रहे हैं कि कहीं भौतिक जगत का प्रकरण चल रहा हो वहां भी आकाश शब्द आता है वहां ये ना ले रहे कि यहां भी हर जगह ही हम ब्रह्मात्मा ही लेंगे अध्यात्म का प्रसंग चले वहां पर आकाश भी ब्रह्मात्मा अवगंतव्य है जानने योग्य है न तो भूताकाश है भूता का ग्रहण नहीं करना चाहिए कारण कुत तलिंगात तलिंगात तल को खोला इन्होंने ब्रह्मलिंगात शब्द से यहाँ ब्रह्म का ग्रहण किया और इसी को आगे खोल रहे हैं ब्रह्मणी मानानी लिंगानी लक्षणानी तत्र तत्व परमात्मा में जो धर्म या लक्षण घटते हैं लागू होते हैं उन गुणों का वहां में वर्णन हमें देखने को मिलता है यहाँ आकाश शब्द है और कुछ ऐसे ऐसे धर्म लिखे गए जो केवल परमात्मा पर ही घटते हैं इससे भी पता लगता है कि आकाश शब्द परमात्मा के लिए कहा गया है ब्रह्मात्मा के लिए कहा गया है तद्य था जैसे कि उदाहरण दिया इन्होंने को ही एवं अन्यत कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न सतरीय उपनिषद का है ये तो को ही एवं अन्यत कौन जी सके अन प्राण ने कोई जीवन के अर्थ में है कि कौन जी सके और कह प्राण्यात और कौन श्वास आदि ले सके प्राण जीवन जीवन एक तो अर्थ ले लिया और एक श्वास प्रश्वास खा यदि भी दोनों जुड़े हुए हैं तो कौन जी सके और कौन श्वास प्रश्वास ले सके यद एश आकाश आनंदो न से यदि यह आकाश आनंद न होवे अब यहां आकाश शब्द भी आया है और आनंद भी आया है. ये आनंद देने वाला आकाश यदि न हो तो कौन जी सके और कौन श्वास ले सके एक वचन आया अत्र आकाशो ब्रह्मात्मा या आकाश का मतलब ब्रह्मात्मा है क्यों यथो तो ही अत्र लिंगम लक्षणम ब्रह्म विषयकम् विद्यते या जो लक्षण है वो परमात्मा ब्रह्म से संबंधित विद्यमान है वो कौन है तो आनंद शब्द को ये ले रहे आनंद आनंद का मतलब क्या है इति आनंद प्रद आनंद को देने वाला एश आकाश आनंद मतलब आनंद प्रद आनंद देने वाला सचेतनो ब्रह्मात्मा एवं गम्यते न भूता क्योंकि ये जो आनंद को देने वाला है उत्तम ही एत पीछे देखिए आनंद प्रद उक्तम ही एत ऐसा हाँ, ही, ही एवं आनंद यही आनंद याती यह आनंदित करता है ये जो पंक्ति कही थी इन्होंने यदि आकाश आनंदो न सी के आगे लिखा एस ही एवं आनंद यही आनंदित करता है तो आनंदित करता है आनंद शब्द ही वहां पर पढ़ा है मूल के अंदर आनंदयाती नहीं आनंद ऐसे ऐसा यहां पर पढ़ा है यानी आनंदित करता है तो ये आनंदित करता है इसी से वो आनंद का मतलब आनंद प्रदाह भी ले रहे हैं और अगर आनंद का मतलब आनंद से युक्त ऐसा ले भी दिया जाए तो भी अग्रह वचन मिल ही रहा कि यही आनंद भी देता है उससे भी हम इसको घटा सकते हैं तो आनंद प्रदत्वात आनंद आकाश आनंद को देने वाला होने से वो आकाश आनंद है सचेतनों ब्रह्मात्मा एवं गम्य और वो चेतन परमात्मा ही यहां पर जात होता है न भूताकाश भूताकाश नहीं होता है क्यों तस् शून्य स्वरूपत्वात इसकी शून्य की जगह पर यहां पर कर सकते हैं तसे चेतन शून्य स्वरूपत्वात चेतना से शून्य होने से या तो तसे जड़ स्वरूपात उसके जड़ स्वरूप वाला होने से जो भूताकाश है वो शून्य नहीं होता है दो तरह के आकाश स्वीकार किए जाते हैं एक भूताकाश यानी भूतों से बना हुआ जो भूत रूप है महाभूत रूप है प्रकृति से बना हुआ है वो तो है भूताकाश और जो कुछ भी नहीं है अवकाश है उसको शून्यकाश के नाम से कहते हैं वो शून्य होता है वो वस्तु नहीं होता है वो तो अभाव होता है भूताकाश तो भाव होता है और शून्यकाश अभाव होता है रिक्त स्थान है तो इसलिए यहां भूताकाश कहते हुए शून्यकाश संगत नहीं होता है तो इसको उसके जड़ होने से उसके जड़ होने से अर्थ ले सकते हैं और ये जो सारा प्रसंग है को ही एवं अन्यत कह प्राण्यात इसके पहले ही इसी अनुच्छेद में वो वचन आए जो पीछे आए थे रसो सह रसम ही एवं अयम लब्धवा आनंदी भवति ये इसी के पहले का है तत्काल फिर उसके बाद में ये आकाश का कह एव अन्यत कह प्राण्यात यद आकाश आनंदो तो पीछे भी से भी हमें पता लगता है रस वाला और रस यती उसको प्राप्त करके आनंदी हो जाता है और बाद में भी आनंद तो इन सब से हमें पता लगता है कि वो चेतन तत्व है और वो ब्रह्म ही है और कोई नहीं हो सकता तो यहाँ आकाश शब्द ब्रह्म के लिए परमात्मा के लिए आया है आगे तथा अन्यत्रापि तथा चन्यात्रा भी और भी जगह पे इस बात को कहा गया है आकाश शब्द परमात्मा के लिए आया है तो ये अभी छंदों के उपनिषद का एक उदाहरण दे रहे हैं सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशादेव समुत्पत्यंते ये जो सारे भूत हैं वो आकाश से ही उत्पन्न होते हैं भूत से दोनों ले सकते हैं महाभूत वाले भूत भी और प्राणी वगैरह भी जीवन जो है तो अगर भूतों की दृष्टि से देखा जाए महाभूतों की दृष्टि से तो आकाश से भी उत्पन्न होते हैं आकाश से भी उत्पन्न होते हैं क्योंकि आकाश से ही फिर वायु वायु से अग्नि इत्यादि भी वो रचना है तो अन्य भूत उससे उत्पन्न होते एक प्रसंग में वो भी है लेकिन हमें कैसे पता लगेगा अन्य लक्षणों से तो सर्वाणी हवा इमा भूतानी आकाशादेव समुत्पत्यंते आकाशम प्रति अस्तमयती आकाश की ओर ही वो प्रलय को प्राप्त होते हैं नष्ट होते हैं विलीन होते हैं आकाशो ही एवं एभ्यो जन आकाश ही इनसे बड़ा है इन सबसे बड़ा है आकाश है आकाश इनका सबका परम आश्रय है अब आकाश भूताकाश भी इन सबसे बड़ा है उस दृष्टि से ले सकते हैं लेकिन ये इन सब का परायण है आधार है और इससे भी बढ़कर के जो आगे हमें संकेत मिलेगा वो क्या है स एशा परोवरियान उदगीत है के पहले स लगा लीजिए स एशा परोवरियान उदगीत वह यह है परोवरियान सर्वश्रेष्ठ ये उदगीत है अब जिसकी पीछे चर्चा की जा रही थी जिस आकाश की जिसके अंदर सब लय को प्राप्त होते हैं जिससे सारे बनते हैं उत्पन्न होते हैं जो सबसे बड़ा है सबका आश्रय है वो उद्गीत है जब ये उद्गीत शब्द के आते ही हमें पता लग जाता है कि अब ये भूताकाश नहीं है उद्गीत तो परमात्मा के लिए ही आता है उसी को पुकारा जाता है तो ये भी एक लक्षण मिल गया हमें यहाँ आकाश शब्द परमात्मा के लिए आया है तो स एष परोवरियान उदगीता आगे स एषो अनंत वो अनंत है अब भूताकाश तो अनंत नहीं होता है वैसे बड़ा होता है और उत्पत्ति विनाश भी होते हैं उसके लेकिन परमात्मा है आगे आगे परोवरो शब्द लिखा है इसको परोवरीयो कर लीजिए परोवरी परोवरियो अस्य भवती उसका अस्य मतलब उसका साधक का योगी का आत्मा का परोवरीय हो जाता है सबसे बड़ा हो जाता है परोवरीयो सह लोकांजी वो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सब लोगों को जीत लेता है कौन यह एतद एवं विद्वान परोवरी यां सम, समुद्गीतम उपास्ते जो कोई जानने वाला इस परोवरीय सबसे श्रेष्ठ परमात्मा को उद्गीत की उद्गीत को उपासना करता है उद्गीत की उपासना करता है जो उस सबसे बड़े परमात्मा की उद्गीत की उपासना करता है मतलब परमात्मा की उपासना करता है वो खुद भी बड़ा हो जाता है सबसे बड़ा हो जाता है ये वचन हमें मिला छांदोग्य का तो अत्रापि आकाशो ब्रह्मात्मा एवं मंतव्य है आकाश से यहाँ ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए क्यों यथो ही तस् परोवरीय स्व उदगीव च लिंग त्रयम परमात्मा से संबंधित तीन धर्म यहाँ पर हमें मिल रहे हैं एक परोवरीय जो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा यानी सबसे बड़ा जिससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता दूर से दूर और निकट से निकट ये जो लक्षण दिया गया ये परमात्मा पे ही घटेगा दूसरा उद्गीतत्व, जिसका नाम उद्गीत है जिसको ऊंचे से गाया जाता है पुकारा जाता है वो भी परमात्मा पे ही घटेगा और उपास्यत्व उपास्य के रूप में परमात्मा ही भ्रम ही स्वीकार्य है भौतिक आकाश की उपासना अन्यत्र उल्लेखित नहीं है इन संकेतों से पता लगता है कि यहां ब्रह्म ही ग्रहित होगा तो परोवरीय उदगी उपास्यम से लिंग त्रय उपलब्ध ये तीन लिंग मिल रहे हैं जो सूत्र कथा हमारा आकाशस आकाश तलिंगात उस आकाश ब्रह्म के लक्षण मिलने से हमें पता लगता है कि आकाश शब्द ब्रह्म का आचक है ये तीन लक्षण बताए यहाँ पर आगे न ही किम वस्तु ब्रह्मण है परावरम वस्थि कोई भी वस्तु परमात्मा से की अपेक्षा और दूर और परमात्मा की अपेक्षा और निकट है परमात्मा सबसे अधिक दूर है हमारे से दूर से दूर है उससे भी दूर कोई चीज हो ऐसा नहीं है और परमात्मा हमारे निकट से निकट है यानी आत्मा के अंदर भी है अन्य कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आत्मा के भी निकट हो निकट आत्मा के भी अंदर हो आत्मा के अंदर केवल परमात्मा है और कुछ नहीं है तो अन्य कोई वस्तु नहीं है अब इसकी पुष्टि में ये प्रमाण दे रहे उक्तम जैसा कि कहा है यस्मात परम ना परम अस्थिकंंचित यमान नणियो न जायो अस्तिकिन्चित। तो अस्थि परम न अपरम अस्थिकंंचित जिससे परे कोई नहीं है और जिससे अवर यानी निकट भी कोई नहीं है उससे अधिक और निकट कोई नहीं है यशमान न अणियों न जाओ अस्थि और जिससे सूक्ष्म कोई नहीं है और जिससे बड़ा कोई नहीं है महत कोई नहीं है सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा वृक्ष एवं स्तब्धो दिव्य तिष्ठति कहा और वो इस द्व्यूलोक में समस्त जगह में अकेला ठहरा हुआ है कैसे जैसे वृक्ष की तरह से स्तब्ध ठिका हुआ बिल्कुल अडिग अचल अदोलायमान अब वृक्ष वैसे ऊपर से हिलता है पत्ते हिलते हैं खूब झोंके भी खाता है इस तो उदाहरण लिया जाता है लेकिन यहां स्तब्ध किस तरह से कि वो हमारी तरह से चलता फिरता नहीं है उन वृक्षों की बात है जो जमीन में गड़े हुए रहते हैं वो चल के इधर उधर नहीं जाते इस दृष्टि से वो स्तब्ध है ऐसे ही परमात्मा भी बस एकदम स्तब्ध रूका हुआ टिका हुआ है वो कहीं चलता नहीं है इधर उधर तो वृक्ष के समान जो स्तब्ध होता हुआ इस द्विलोक में तिष्टी एक है और वो एक ही है दो नहीं है तिष्ट एक तेन इदम पूर्णम पुरुषे नुषे न इदम सर्वम पूर्णम उस परमात्मा के द्वारा ये सब परिपूर्ण है यानी परमात्मा उन, इन सब जगह पर व्याप्त है अंदर अंदर कण कण में व्याप्त है ये श्वेता सुश्वेता का वचन दिया तो व्याख्या कर रहे हैं अत्र परोवरियान पुरुषो ब्रह्मात्मा इति स्पष्टम ये जो परोवरियान पुरुष है यस्मात परम नापरम परम किंचित और बाकी सारा जो वर्णन है वो ब्रह्मात्मा के लिए ही है इसलिए पीछे जो परोवरियान या परोवरियान सम इत्यादि जो शब्द आए थे इससे भी ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण होगा और वो आकाश शब्द से जुड़ा हुआ है वहां पर तो आकाश वही परमात्मा होगा आगे, ब्रह्म ही सर्वेभ्य परम ब्रह्म तो सब, ब्रह्म सबसे पर है न आका, अथच आकाशादा परम वो तो आकाश से भी परे है आकाश जहां तक है उससे भी परे है इसलिए सबसे पर तो वो ही परमात्मा है उक्तम ही वेदे जैसा कि वेद में कहा गया है तमस्त तो पारे रजसो व्यो परमात्मा को कह रहे हैं तुम अस्य व्योम न पारे तुम इस परमात्मा तुम इस व्योम के यानी आकाश के भी परे हो तुम उससे भी परे हो स्पष्ट वेद प्रमाण है तो जो पर है अत्यंत पर है वो तो परमात्मा ब्रह्म ही हो सकता है खोल रहे हैं इसी को व्योम न पारे आकाश से पारे व्योम को खोल दिया इन्होंने आकाशस्य पारे आकाश के भी जो परे है अब अवर का कह रहे हैं अवरम अभी तो भिन्नम अन्यत किंचित वस्तु भवितु तो भवित निकट भी उस परमात्मा से भिन्न और कोई नहीं हो सकता ब्रह्म ही व केवलम सर्वावरम ब्रह्म ही सबसे अधिक निकट है उत्तम यथा जैसे कि कहा गया है पीछे उतृत वचन को ही दे रहे हैं यह आत्मनितिष्ठन आत्मनो अंतरो जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा में रहता हुआ आत्मा, रहता हुआ, आत्मा के अंदर रहता है और वहां पर उसका नियमन करता है वो आगे कहा आत्मा में रहता है और आत्मा के अंदर रहता है तो जो आत्मा के भी अंदर है वो और उसके अलावा और कौन आत्मा के अंदर होगा तो एक आत्मा में दूसरी आत्मा तो रह नहीं सकती है दूसरे जीव एक दूसरे में तो रह नहीं सकते उनकी सूक्ष्मता एक जैसी है आत्मा से अधिक सूक्ष्म जो होगा वो आत्मा के अंदर रह सकता है दो आत्माएं सबकी सूक्ष्मता बराबर है वो एक दूसरे में नहीं रह सकती वो सत्या प्रकाश में भी महर्षि के वचनों से स्पष्ट होता है तो केवल परमात्मा है जो आत्मा के अंदर रह सकता है तो एक तो आत्मा के निकट कोई हो ऐसे बाहर तो बाहर है वो भी निकट हो सकता है लेकिन जो बिल्कुल अंदर रह रहा है आत्मा के अंदर वो तो बिल्कुल सबसे निकट का हो गया उससे निकट और कोई हो नहीं सकता है आगे ब्रह्म तो खलु आत्मनि अपनी विद्य थे ब्रह्म तो आत्मा के अंदर भी विद्यमान है तस्मात् परोवर्यस्तम लिंगम अत्र आकाशो ब्रह्मा इति दर्शयति तो ये जो परोवर्यस्व लिंग यहाँ लक्षण हमें दिखाई दे रहा है ये आकाश ब्रह्मात्मा है इसको दिखा रहा है यहाँ पर इसको हमें संकेतित कर रहा है तो एक लक्षण जो था परोवरीयस्व उसको इन्होंने खोला है दूसरा इन्होंने लक्षण या लिंग बताया था उद्गीतत्व अब उसको खोल रहे हैं द्वितीयम लिंगम उद्गीतत्वम उद्गीतत्वम अपि ब्रह्मणी एवं ये उद्गीतत्व उद्गीत नाम वो भी ब्रह्म में ही संगत होता है और किसी में नहीं तस्य अनंत गुण कर्मत्वाद परमात्मा को ऊंचे ऊंचे हम क्यों गा सकते हैं कैसे गा सकते हैं क्योंकि उसमें अनंत गुण और कर्म होने से अन्य किसी की हम प्रशंसा करेंगे तो कितनी कर पाएंगे कितनी ऊंची कर पाएंगे अब परमात्मा ही है जिसको देख करके लगेगा तुम तो बहुत ऊंची ऊंची उसकी स्तुति करेंगे बहुत ऊंचा गान करेंगे वो आश्चर्य से फट करके तो तस्से अनंत गुण कर्मत्वा हेतु दिया विविध गुणगानम ब्रह्मणी एवं सार्थकम भवती इतने सारे जो गुणगान है ये परमात्मा में ही संगत होते हैं इसलिए वो उत्कीत है न भूताकाशे तस्य शून्य स्वरूपत्त भूताकाश में नहीं हो सकते उसके शून्य स्वरूप वाला होने से यहां शून्य का भी फिर यहां पर हम शब्द परिवर्तन कर सकते जड़ स्वरूपत्वात उसके यानी आकाश के न भूताकाशे तस् शून्य तो भूत है वो तो शून्य होता ही नहीं है आगे तृतीयम च लिंगम उपास्यत्व प्रदर्शितम और तीसरा लिंग वहां उपस्यत्व प्रदर्शित किया गया तदपि ब्रह्मात्मनि एवं सार्थकम् नतु भूताकाशे तो उपस्यत्व भी परमात्मा में ही संगत होता है भूताकाश में नहीं क्यों तस् उपासना असंभवा भूताकाश की तो उपासना होगी नहीं उपासना में हम प्रार्थना भी करते हैं जो भूताकाश है जड़ है वो क्या सुनेगा हमारी उसको पता ही नहीं है कुछ तो वो परमात्मा चेतन ही होगा ब्रह्म ही हो सकता है नहीं गुण कर्म विहीन वस्तु उपास्यत्व अर्ति तो कोई भी गुण और कर्म से हीन वस्तु उपास्यत्व को प्राप्त नहीं हो सकती ये इन्होंने शून्य आकाश को मानते हुए कथन किया है इसकी जगह हम ले सकते हैं कोई भी अचेतन वस्तु उपास्यत्व को प्राप्त नहीं हो सकती एक सामान्य रूप से हम अग्नि की उपासना आदि इन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं कि उसके निकट जाना लेकिन ये जो जिस प्रसंग में उपास्य कहा जा रहा है उपासक कहा जा रहा है वो उससे कुछ कहता है वो सुनता है वो कुछ देता है ये प्रार्थना करता है निवेदन करता है इस तरह का जो उपास्यत्व है वो चेतन के साथ ही संभव है जड़ के साथ संभव नहीं है इसलिए भूताकाश का ग्रहण नहीं हो सकता और उपास्य के रूप में शास्त्रों के अंदर परमात्मा का ही ग्रहण है और किसी को उपास्य स्वीकार नहीं किया गया है आगे अन्यत्रापिच और जगह भी आकाशो वी नाम नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्मा अब ये अन्य उदाहरण ले रहे हैं आकाश शब्द के लिए पीछे तो उन्होंने एक पहला वाला क्या लिया था यदेश आकाश आनंदो न आकाश शब्द यहां ब्रह्म का वाचक है दूसरा उन्होंने उदाहरण लिया था सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशादे वे दूसरा उदाहरण लिया था अब ये जो अन्यत्रापी है ये फिर आकाश शब्द के लिए एक तीसरा उदाहरण लिया जा रहा है दूसरे उदाहरण की व्याख्या कर दी इन्होंने अन्यत्रापी अन्य जगह भी आकाश शब्द ब्रह्म का वाचक है कहा आकाशो वही नाम नाम निर्वहिता आकाश वो वस्तु है एक वो चीज है जो नाम और रूप दोनों का निर्वहन करने वाला है विभिन्न नाम और विभिन्न स्वरूप वस्तुओं के उसको प्रकट करने वाला है ते यदंतरा अंतरा ते का मतलब है वे नाम रूप ते नाम रूपे द्विवचन द्विवचनपुंसक में वे यदंतरा जिसके अंदर है तद वो ब्रह्म है तो जब पहले कहा गया कि आकाश नाम रूप का वहन करने वाला है और नाम रूप जिसके अंदर है वह ब्रह्म है तो वही आकाश को यहां तद ब्रह्म कहकर कहा गया है। खोल रहे हैं इसको अत्र आकाशो नाम ब्रह्मात्मा विजयो ना भूताकाश यहां पर भी आकाश शब्द से ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए ना कि भूताकाश का क्यों लिंगम ही अत्र नाम रूप निर्वा, निर्वाह निर्वाहकत्व यहां पर ये लक्षण मिल रहा है कि जो नाम रूप का निर्वहन करता है नाम रूप को प्रकट करता है वो से चेतनात्मक ब्रम्हण कार्यम् तो उसके चेतनात्मक ब्रह्म का ही कार्य होने से चेतन वस्तु ही किसी का नाम रख सकता है किसी के रूपों को प्रकट कर सकता है न जड़ से आकाश से जो जड़ आकाश है वो किसी का नाम क्या रखेगा अत्र स्पष्टम सूचितम एव ये यहाँ पर स्पष्ट का है और तद इति ये जो वचन दिया गया था वहां पर तद इससे स्पष्ट पता लगता है तस्मात ये जो अत्र स्पष्टम सूचितम एव के बाद में पूर्ण विराम है ये यहां आवश्यक नहीं है तत्पष्टम तो तो सूचितम एव स्प्रह्म ये यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि वह वो ब्रह्म है तस्मात अध्यात्म प्रकरणे यत्र यकाश शब्द उपलब्धते थे स ब्रह्मवाचक चेयम तो अध्यात्म के प्रसंग में जहां आकाश शब्द आता है तो वहां ब्रह्म का ही ग्रहण करना चाहिए ठीक है तो आकाश का हुआ आगे देखिए तेईसवा सूत्र अब एक और शब्द उठा रहे हैं और वो शब्द है प्राण और प्राण के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं तो कहां परमात्मा का ग्रहण होगा उसका निश्चय करने के लिए इन्होंने ये प्रसंग उठाया है तो कह रहे हैं अतएव तो प्राण इसी से प्राण का भी निश्चय हो जाता है किससे तो पीछे जो तलिंगात तल शब्द कहा था उसके धर्म या लक्षण मिलने से जब प्राण शब्द आया है अन्य जो लक्षण वहां पर मिल रहे हैं उससे पता लग जाता है कि यहां प्राण का मतलब परमात्मा है ब्रह्मात्मा है ये लक्षण से लिंग से पता लगता है जो मीमांसा में विवेचना की जाती है तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या ये जैसे ये ब्रह्म आया था ये तो साक्षात श्रुति हो गई वह ब्रह्म है सीधा वचन हो गया है ये लिंग नहीं है अकेला लिंग तो दूसरे थे जैसे उपास्यत्व है उदगीव है ये उसके चिन्ह लग रहे हैं कि ये तो वही हो सकता है और तद ये तो एकदम साक्षात कथन कर दिया गया था तो प्राण शब्द भी परमात्मा का वाचक होता है बहुत जगह पे और वो हमें आसपास के लक्षणों से पता लगता है देखिए अतः एवं प्राण अतः अतः को खोल अतः कारण इस कारण से किस कारण से तल्लिंगा देवा जो पिछले सूत्र में तलिंगा कहा था उसको ग्रहण किया वो तल्लिंग क्या है ब्रह्मलिंगा देवा ब्रह्म के लक्षणों के मिलने से ही तो तल्लिंगा देवा कोई खोल को दिया आगे ब्रह्मलक्षणा लक्षणा देव क्वचित अध्यात्म ग्रंथे प्राणों की ब्रह्मत्मा जाते हुए कहीं अध्यात्म ग्रंथ में प्राण भी ब्रह्मत्मा शब्द से जाना जाता है इनका ये कथन नहीं है कि कहीं भी प्राण शब्द आएगा वहां ब्रह्मात्मा का ही ग्रहण करेंगे ये कथन नहीं कर रहे अगर ये होता तो फिर तो संदेह भी नहीं होता सब जगह जहां जहां प्राण शब्द आया है वो ब्रह्म का ही वाचक है फिर तो ये चर्चा का मीमांसा का प्रसंग ही नहीं था लेकिन अन्य अर्थ तो आते ही हैं लेकिन कहीं परमात्मा अर्थ भी गृहित होता है ये बताने के लिए है कि कहा ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए ये बात अन्य शब्दों आकाश आदि के लिए भी लागू होती है तो उदाहरण दे रहे हैं तद्य था यदिदम जगत सर्वम प्राण एजती निश्चितम प्राण एजती संधि विच्छेद करेंगे तो प्राण इज्जती जो यह सारा जगत है ये प्राण के गतिशील होने पर उससे निश्रित होता है उससे बनता है प्राण शब्द आया दूसरा उदाहरण दे रहे हैं सर्वाणी हवा इमानी भूतानी प्राणम एवं अभिसंविशंति प्राणम अभिउच्चिहते ये जितने भी सारे भूत हैं प्राणी हैं वे प्राण में ही अभिसंविशंति मतलब उसी में आश्रित होते हैं उसी में विलीन होते हैं अंत में और प्राणम अभी उज्जीहते और प्राण से ही ये प्रकट होते हैं गति को प्राप्त होते हैं उत्पन्न होते हैं हते। ये वैसे धातु तो गतव है गति अर्थ में है बहुवचन के अंदर उसका प्रयोग किया गया उसी से ही वो गति को यानी प्राप्त होते हैं प्रकट होते हैं अत प्राण शब्द है ना ब्रह्मात्मा ग्राहियन वचनों में इन उपनिषद वचनों में प्राण शब्द से ब्रह्मात्मा ग्रहण करना चाहिए क्यों लिंगम ही अत्र तस्वीर विद्यते उसके चिन्ह धर्म लक्षण यहां मिल रहे हैं क्या सर्व जगतो धारणम सर्वभूतोत्पादन संहार कार्यम च सारे जगत को धारण करना एक और सर्वभूतों का उत्पाद करना और उनका संहार करना ये लक्षण केवल ब्रह्म में ही घटते हैं जन्माद्य जो सूत्र भी बनाया था इन्होंने और वो भी इन शास्त्रों के आधार पर ही है तो ये लक्षण और किसी में नहीं घटता है तो यहां भी ऐसा कहा गया है स एवं सर्वेशा उत्पाद्य विनश्यमा च आश्रयः वो परमात्मा ही सब उत्पन्न होने वालों का और नष्ट होने वालों का आश्रय है और इसकी पुष्टि में आगे कह रहे हैं वेदे भी इतम आगच्छति प्राण शब्दो ब्रह्मात्मा विधायक वेद में भी प्राण शब्द ब्रह्मत्मा का परिचायक है ये कथन हमें मिलता है वेद में भी वही संकेत मिलता है वेद का प्रमाण दिया है इन्होंने प्राणस्य नमो यसे सर्वम इदम वशे उस प्राणाया नम प्राणाया नमः प्राण के लिए नमस्कार है अभी प्राण कौन है तो यसे सर्वम इदम वशे जिसके वश में यसे वशे इदम सर्वम इदम सर्वम यसे वशे ये यस सारा जो है जिसके वश में है उस प्राण को नमस्कार है उस जिसके वश में सब में कौन है वो तो ये ब्रह्म को ही अर्थ लेते यहां यस्य और सर्वमिदम यस्य को अलग कर लेंगे और उसके बता रहे यो भूता सर्वस्य ईशान जो सब का ईश्वर है सबका स्वामी है यस्मिन सर्व प्रतिष्ठित जिसमें सब आश्रित है सबके आश्रय से रहते हैं इससे पुष्टि कैसे होती है वो खोल रहे हैं सर्वस्य अस्य जगतः है प्रतिष्ठान इस समूर्ण जगत का जो प्रतिष्ठान है आधार है आश्रय है वशी है और ईश्वरश्च वशी है उसको वश में करने वाला है और उसका ईश्वर है यानी स्वामी है तीन तीन यहां पर लेंगे दिखाई दिए प्रतिष्ठान वशी और ईश्वर तो वो ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं भवित मर वो तो परमात्मा ब्रह्मात्मा ही हो सकता है नहीं शरीरवत्ती प्राणन क्रियावान प्राण शरीर में जो प्राणन की क्रिया हो रही है वो वाला प्राण तो ये हो नहीं सकता जो तो इन सबका इस तरह से आधार हो आश्रय हो इसलिए यहां प्राण शब्द परमात्मा के लिए आया है इसी तरह एक शब्द और ले रहे हैं आगे ज्योति शब्द ज्योति वैसे तो प्रकाश है या तो लो है अग्नि है इससे संबंधित भी लिया जाता है लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में ज्योति शब्द से परमात्मा का भी ग्रहण होता है तो 24वां सूत्र है ज्योतिष चरणाभिधाना ज्योति ये जो ज्योति शब्द है ये भी ब्रह्म का वाचक है चरणाभिधाना चरणों का कथन होने से चरण का मतलब होता है एक भाग जैसे किसी श्लोक के चार चरण होते हैं मंत्र के होते एक चरण होता है एक पाद होता है एक भाग होता है एक अंश होता है उस तरह का कथन होने से अध्यात्म ग्रंथे पठितो ज्योतिष शब्दों अभी ब्रह्माभिधायको अस्ति आध्यात्मिक ग्रंथों में ज्योति शब्द से भी ब्रह्म को कहने वाला ज्योति शब्द ब्रह्म को कहने वाला स्वीकार किया जाता है होता है उतः हेतु क्या है, है? चरणाभिधानाथ को खोल दिया इन्होंने पादाभिनाथ पाद का कथन होने से और इसी को आगे खोल दिया पाद रूपकत्वात्थ उसको चरण के रूप में विभाग के रूप में कथन किया गया है तद्यथा जैसे कि एक उदाहरण दिया छद्ञ उपनिषद का तावानस्य महिमा ततो पुरुष तावान तावानस्य महिमा ये इतनी ये सब इसकी उसी की महिमा है ये जो संसार दिखाई दे रहा है ये उसी की महिमा का प्रताप है उसी की महिमा जैसे प्रकट हो रही है इतना बड़ा है ये तो ए, इतना ही नहीं है तथो ज्याया पुरुष वो इससे भी बड़ा है इनसे भी महान है पादो सर्वाभूतानि सर्वा देवी एक भाग ये जो सारे भूत हैं, ये इसके एक भाग में है एक चरण है उसका और त्रिपादश्यामृतम देवी और उसके तीन चरण है वो अमृत रूप है सुख रूप है इससे भी परे है वो उसके अपने हैं अत्र पुरुष से पाद चतुष्ट कल्पय सर्वाणी भूतानि तु एक हा पाद हा। यहां परमात्मा के पाद चतुष्ट की कल्पना करके समझाने के लिए चार चरण चार विभाग करके और उसके सारे के सारे प्राणी वो भूत मिला करके उसका एक चरण है ये कथन किया गया और पाद त्रयम अमृतम देवी तीन भाग जो है वो द्विलोक में इससे परे इस सृष्टि से परे भी वो अमृत के रूप में है इति प्रकृत्य तदग्रे प्रदर्शित इसका इसको प्रसंग को प्रारंभ करके फिर आगे और कहा गया है अथ यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यूकि अभी जो ये पीछे का वचन आया था इसमें ज्योति शब्द नहीं आया है लेकिन एक प्रसंग प्रारंभ किया गया कि इसके तीन चरण हैं ये एक चरण है ये इस तरह का जो वर्णन किया अब इसको पीछे से करके फिर आगे कथन किया गया ये छंदो के का ही आगे का वर्णन है तो अतः यद अतः परो दिवो जो इससे परे द्यूलोक से भी परे दिवा पंचमी एक वचन लेके करते हैं इस दुलोक से भी जो परे है ज्योतिर्दीप्य जो ज्योति दीप्त हो रही है विश्वतः पृष्ठेशु विश्वतः पृष्ठेशु को आगे खोल दिया सर्वतः पृष्ठेशु सबसे ऊपर सबसे परे सबके ऊपर अनुत्तमेशु उत्तमेशु लोकेशु जितने छोटे या बड़े महान लोक हैं, उनसे भी परे ऊपर इदम वाव तद यदम यद अस्पता ज्योतिष तस् ऐसा दृष्टि तो लोकेशु इदम वाव ये ही निश्चय से वाव निश्चय से तद यद इदम अब एक उदाहरण दे रहे हैं अंत में जो कहा ना दृष्टि दृष्टि का मतलब है दृष्टान्त लिए एक दृष्टान्त दे रहे हैं कि जैसे तद्यत इधम अस्मिन अंत पुरुष इस आत्मा इस शरीर के अंदर जो पुरुष है ज्योति है यानी आत्मा के लिए यहां पर ज्योति शब्द आया है अभी तस्य ऐसा दृष्टि ये इसके लिए एक दृष्टांत है उदाहरण है जैसे इस शरीर के अंदर एक ज्योति है एक चेतन है ऐसे इन लोकों में और इन लोकों से परे भी वहां पर भी एक ज्योति है इसको समझाने के लिए वहां पर ज्योति शब्द का उदाहरण दिया गया आगे खोल रहे हैं अस्मिन वचने ज्योति शब्दो ब्रह्मा विधायको घ है गधा घट लीजिए यहां पर ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है यथो तो ही पूर्व प्रकृत वचने पुरुषस्य से पादाभिधान कृतम क्योंकि इसके पहले प्रकरणस्थ वचन में पुरुष शब्द से उसके पाद का विधान किया गया उसके एक चरण का विधान किया गया तत्र स त्रिपाद रूपो अमृतो दिवि अभिहिता वहां पर वो तीन चरण रूप में अमृत और दुलोक में कहा गया अत्र विष्टो तो, वही यहाँ पर कहा गया है आगे उसी का निर्देश है अत्र उत्तर वचन है इस बाद वाले वचन में कौन सा परो दिवो ज्योति ये दुलोक से भी परे जो ज्योति है जो चेतन है थने न ज्योति रूपे नुद्यते उसी को यहाँ पर ज्योति रूप में कथन किया गया जो वहां तीन पाद वाला था उसी को यहाँ पर ज्योति के रूप में कहा गया स एवं ज्योति रूपो अमृतो ब्रह्मात्मा सर्वलोक पृष्ठेश सब लोगों के पृष्ठों पर ऊपर इसी को आगे खोल रहे सर्वलोकान बाह्येशु प्रदेश सभी लोगों के बाहर भी अंदर तो है ही उसके बाहर दूर भी ऊर्ध्वाधर समस्त लोकांतर्गत प्रदेशेश उसके ऊपर नीचे समस्त लोक लोकलोकांतरों के स्थानों में च अभिवर्तते सबोर व्याप्त हो रहा है विद्यमान है तस् दृष्टान्तो और उसका ये दृष्टान्त है ये जो पीछे दृष्टि करके कहा गया था चांदोग्य में उसी को कौन है तस् उसका दृष्टान्त क्या है यथा अस्मिन पुरुष शरीर इस पुरुष में यानी इस शरीर के अंदर अंतर ज्योति अंदर एक ज्योति है अंतर्ज्योति को ही खोला आगे आत्मज्योति आत्मरूपी एक ज्योति है इसी को आगे खोला अहम ज्योतिर अभिवर्त थे ये जो मैं पने का हमें अनुभव होता है ये एक अंतर्ज्योति विद्यमान है ये दृष्टांत है जैसे यहां है वैसे वहां पर भी है उक्तम ही अन्यत्र वेदे है ज्योति आत्म ज्योति वेद के अंदर भी ज्योति से आत्मज्योति का ग्रहण किया गया है यहां जो दृष्टांत में इन्होंने शरीर में पुरुष में जो ज्योति शब्द से आत्मा का ग्रहण किया इसकी पुष्टि में एक प्रमाण दे रहे हैं देखो अन्य शास्त्र में ज्योति शब्द से आत्मज्योति का भी ग्रहण किया गया है क्योंकि ज्योति शब्द से ब्रह्मात्म ज्योति का ही सर्वदा ग्रहण हो ऐसा नहीं आत्मज्योति का भी ग्रहण होता है तो उसके लिए इन्होंने कहा ऋग्वेद का मंत्र है विमय करना तो विचक्षुर वीदम ज्योतिर हृदय आहितम य कि में करना विपत तो मेरे कान विशेष रूप से गति कर रहे हैं विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं विचक्ष और नेत्र भी मेरे बहुत विशेष ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वी विदम ज्योति हृदय आहितम और ये जो ज्योति है वो हृदय में स्थित है यथ जो हृदय में स्थित है तो ये ज्योति मतलब ये प्रकाशक ये ज्योति शब्द जो हृदय में स्थित है यानी ये आत्मा के लिए कथन किया जा रहा है आत्मा हृदय में स्थित है तो यथे वह आत्मा ज्योति जैसे आत्मा ज्योति है तथा तो ज्योतिर भी ज्योति है उपनिषद में जो कहा था दिवी परा, से भी जो परे है परो दिवो ज्योति तो वेद में भी द्व्यूलोक से परे उस परमात्मा का कथन मिलता है पुष्टि के लिए दे रहे हैं। तो वेदे भी दिवा परिवध उच्यतेपादर्धम उदय पुरुष इससे भी तीन पाद है उससे भी परे वो उठा हुआ है उभरा हुआ है और अग्नि शब्द भी परमात्मा के लिए आ गया है अग्नि रिसा उच्चते वेदे, ज्योति का संबंध अग्नि शब्द से है अग्नि से है तो बोले वेद परमात्मा को वेद में अग्नि शब्द से भी कहा है तदैवाग्नि तदादित्य तो तदैवा अग्नि वो अग्नि है इति तस्मात पाद विधाना ज्योति शब्दों ब्रह्मा विधायक तो इसलिए जो पहले कहा गया था चरण का अभिधान होने से पाद का विधान होने से वो ज्योति शब्द परमात्मा का वाचक है ना तो जड़ रूप ज्योतिर्वाचक है जड़ ज्योति का अग्नि का वाचक नहीं है तस्य पाद कल्पनाया असंभवात उसकी इस तरह से चरणों की कल्पना नहीं कर सकते कि उसके एक चरण में सारे प्राणी हैं और बाकी तीन अमृत में हैं ऐसा उस अग्नि के लिए ज्योति के लिए हम कल्पित नहीं कर सकते संगत नहीं है आगे ज्योति शब्दे न वेदेशु उपनिषद बहुत्र बहुत ब्रह्म वर्ण्य अन्य भी उदाहरण दे रहे हैं कि वेद में और उपनिषदों में ज्योति शब्द से ब्रह्म का वर्णन और भी कई जगह पर कहा गया है विश्... तद्य ध्रुव ज्योतिर्त मनोज विश्व देवा सामस सके साधु तो ये जो ध्रुव ज्योतिर्हितम दृषय कम तो ये जो ध्रुव ज्योति कहा गया ये परमात्मा के लिए कहा गया ऋग्वेद का मंत्र है छंदोग्य का उदाहरण दे रहे हैं ऐसा सम्प्रसादो अस्मत शरीर समुत्थाया परम ज्योति रूप संपद ऐसा संप्रसाद है ये आत्मा के लिए कहा गया इस शरीर से ऊपर उठ गए उस परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभि वो अपने रूप में प्रकट हो जाता है अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है तो ये जो परम ज्योति है ये परमात्मा के लिए आया और कह रहे हैं तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तत्म विदो विधु तो वह शुभ्र ज्योतियों की भी ज्योति है जिसको आत्मविद लोग जानते हैं ये ज्योतियों की ज्योति ये भी फिर ज्योति शब्द परमात्मा के लिए आया मुंडकोपनिषद कठोपनिषद का वचन और दे रहे भाषा सर्वमेदम विभाति उसके ही प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है साक्षात ज्योति शब्द नहीं है लेकिन ज्योति चूंकि प्रकाशमान है प्रकाशित करने वाली है इसलिए ये वचन भी दे दिया गया तो अध्यात्म ग्रंथों में बहुत जगह ज्योति शब्द आया और वो परमात्मा का वाचक भी है इतना ही पाठ रखते हैं प्रणाम सभी को सादार अभिवादन ओक्ष